श्री श्रीरामकृष्णकथा तृतीय परछेद प्रभु श्रीरामकृष्ण साकार निराकार रात्रो प्राए साववादन श्री श्री मदन्नपूर्णा देशगृहम विभाषयती अतिषिता पुरत प्रभु श्रीरामकृष्ण सभक्ताद्रो राखाला केदारो महाशयोग मनोमोहनचाते अनेके च भक्ता उपस्थित ते सर्वे श्रीप्रभु प्रसाद प्राप्तवरे सर्वान्परी तो इदान प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरोद्यान प्रत्यावर्ति भक्ता अभी स्वस्व धाम प्रस्था की एव देवालयम आगम्य समवेता श्रीरामकृष्णी मतृनाम गीत न जात श्रीरामकृष्ण देंवी प्रतिमा प्रदर्शन अह देवाल कीदृशी शोभा जतात आसीना आस्ती एक तुपर्शना आनंदो जाये थे भोगवासना सोकादिकं किन्तु दर्शनं शोकादीक पलायती किंतु निराकार से दर्शन ज्ञान किं नषुद्धेस्तुसमात्रे सति न सर्वसन्यासपुरसरम अखंड सज्जिदनंद चिंतमु इन न्रह्मज्ञा अचलघने गीत गाय मू तद विरसा ये गाएं ते अनास्वादित मधुरियाईव प्रतीय अशोधित गुड पानीयन प्राप्त तो सीताखंड पानीयुसवूज ब्रह्मदर्शन कुवत् आनंद चापनुथ्ति ये हि निराकारो निराकार किसाधय कि व आंतरिक श्री प्रभु मातृनार्तन कनंदमय सती मतर्मानंद मर्षी बिना तचुल मन्मनो न्यतमी जानीते तपन तनो निंदती कोषेन ते भावातिब्रुवन्भुव तरष्यामीतिसीन मनसी वासनाकूलपे मज्जिष्यसी मेति स्वप्ने तत्तु न जाले, जाने अहर्निशंशदुर्गा ना श्रोणी मुंचा तथा दुखराशि व्यपेत इदान मयि मिये भो हरसुंदरी तव दुर्गा नाम कोपी न गृहीयात पुनरपी गाती ब्रूहिरे ब्रूहि श्री दुर्गा नाम। अरे मम मम मानसरे दुर्गा दुर्गा दुर्गे वदन पथेन प्रति प्रतिष्ठते यूलहस्ता शूलपाड़ी तम तमतीिवा संध्या यामिनी क्वचि पुषोशिमाता क्वचि कामनी तम ब्रूषे त्यज त्यजे अहम न त्यक्षा रूपुरु सत्तरने रने जयदुर्गा से दुर्गे वदन मीनस जल्दे स्थित नखेन मृत्य शंकरी सत् सती मातर्गगने उत्पतिष्य नखा घातेन ब्रह्म मयि यदा निर्युर्में कृपया तद देहिते रक्तम रुु प्रतिमा पुनश प्रणमति प्रणमतिदानी सोपानी अवतरण आहूय ब्रवीति ओरा पास पासरादुका सर्वास्थ नष्टा श्री प्रभु यान मरू सुरेन्द्र प्राणमत अने प्राणमन मार्गे चंद्रिका इद्मी अस्त श्री प्रभोरयानमें दक्षिणेशराभिमुख प्रतस्थे